जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा वह बड़ा बलवान था उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में धूलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेखता हुआ वहां से हट गया राजन वह गधा क्रोध में भर फिर रेखता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेड़ू उड़ गए थे उसके गिरने की चोट से वह भहान ताड़का वृक्ष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 ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझोर दिया हो भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओत प्रोत जैसे सूतों में वस्त्र तब भला उनके लिए यह कौन आश्चर्य की बात है उस समय देनिकास के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए सबके सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े राजन उनमें से जो जो पास आया उसी उसी को बलराम दी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा उस समय वह भूमि ताल के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई जैसे बादलों से आकाश ढक झग गया हो उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा बजा कर स्तुति करने लगे जिस दिन धेनु का सुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे इसके बाद कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे क्यों न हो भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है उस समय श्री कृष्ण की घुँघराली अलकों पर गौवों के खुरों से उड़ उड़कर धूल पड़ी हुई थी सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुछे हुए थे उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी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 उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वाश्चल्य स्नेह से उमड़ रहा था उन्होंने श्याम और राम के घर पहुँचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजोकर रखी हुई वस्तुएँ उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाईं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 श्याम और राम बड़े आराम से सो गए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते एक दिन अपनी सखा ग्वाल बालों के साथ वे यमुना तट पर गए राजन उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे उस समय जेठ अषाढ़ के घाम से गवे और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे प्यास से उनका कंठ सूख रहा था इसलिए उन्होंने यमुना जी का विशैला जल पी लिया परिक्षित होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था उस विषैले जल के पीते ही सब गौवें और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे परीक्षित